ओम सहना वह नौ भुन सह वीर कर्वा वह ते नधीतमस्त मेष वह शांति शांति शांति हा जी कल तो, ये जी। पाया जीर आत्मा शरीर के बाहर, नहीं आत्मा शरी के बाहर? नहीं नहीं अच्छा जैसे है तो आत्मा नहीं नहीं नहीं विभू आत्मा विभू नहीं है इसका अभिप्राय कि जैसे मुझ में जो आत्मा है वो इनमें नहीं है यहाँ नहीं है और कहीं नहीं है इसी शरीर के अंदर ही है, एक स्थान पर है ये इसका अभिप्राय नहीं जाती है हाँ ये ये हो सकता है शरीर में रहते हुए बाहर नहीं जा सकती तो तो है <laughs> हाँ जब मृत्यु हो जाती तो वैसे तो जाती है हाँ, जीवित अवस्था में शरीर में रहता हुआ आना जाना नहीं कर सकता बाहर ये तो ठीक है हाँ ठीक बात है तो क्या हो जाता कैसे वो अपने शरीर को छोड़ ऐसा आपको पता है कैसे आ, जो जो जो बड़े-बड़े नहीं केवल सुना होगा ना आपने ऐसा वास्तविकता है या नहीं है ये अलग बात है केवल सुना हुआ है आपने सुनी हुई बात है ना तो आपने वो तो तो आपने जब योग दर्शन के प्रवचन ऐसा क्या कि शरीर के, के अंदर रहते भी कुछ नहीं शरीर के अंदर रहते हुए बाहर के बारे में विचार कर सकते हैं सोच सकते हैं जान सकते हैं हो सकता है ऐसा ये तो बताया है। पर शरीर से बाहर निकल के घूम के फिर वापस आ जाते हैं ये तो नहीं बताया होगा लोग कहते हैं ये जरूर बताया होगा लोग ऐसा मानते हैं या लोग कहते हैं ये कहा होगा पर कोई ऐसा सिद्धांत मैंने स्थापित नहीं किया जी ठीक है यानी लोग तो बोलते हैं कि आत्मा शरीर से बाहर निकल के जाता है योग दर्शन के अनुसार ही बोलते बोलने वाले पर ऐसा होता है नहीं होता है वो एक अलग बात है वो परीक्षा नहीं है ठीक है हाँ जी बोलिएगा जी कारण गुण पूर्व का पृथ्व्या पाकजा हाँ जी जी तो पृथ्वी के अंदर इन्होंने जो गुणों के रूप में इन्होंने रूप, आ रूप रस, को नुँ। नुँ। आ तो अगर उनमें भी पात्र गुण आ रहे हैं मतलब तो रस में भी आ रहे हैं स्पर्श में भी आ रहे हैं और चूंकि दूसरे अध्याय में इन्होंने यहाँ पर रूप रस गंध स्पर्श वी पृथ्वी आदि कहा अधिकार और वहां पर ये पृथ्वी के स्वयं के नहीं मान रहे हैं को संसर्ग से मान रहे हैं तो ऐसे में अगर रस में परिवर्तन होता है तो फिर ये मानना पड़ेगा कि जल में परिवर्तन होगा नहीं वो स्वयं के ही माना है वहां पर भी जी जी। संसर्ग से संसर्ग का मतलब है वहां सहयोग ही कारण है वहां पर ये नहीं है कि वहां जल से उसके अंदर आ रहे हैं ये नहीं लिखा है वहां पर संसर्ग तो माना है स्वीकार किया है और न्याय में भी यही स्वीकार किया पर उसके अपने माने पृथ्वी के अपने चार गुण माने न्याय दर्शनकार ने भी और इन्होंने भी संसर्ग तो है माना ये सहयोगी कारण है उसके सहयोग के बिना ये इसमें प्रकट नहीं होते ये तो कहा है, तो है तो हाँ हाँ मेरे को भी पता है पढ़ा है तो मैं नहीं ना जी जी आ, तो संसर्ग तो स्वीकार तो किया क्या मैं तो यही पक्ष दे रहा था लेते हुए कि इनके खुद के और मैंने क्या माना पृथ्वी के नहीं ये माना आपने कहा कि से के नहीं संसर्ग से आया ये तो अभी भी मैं कह रहा हूँ ये भी अभी भी कह रहा हूँ स्वयं ये गुरु नहीं है उनके मैंने ये भी नहीं कहा है। संसर्ग सहयोगी कारण और भी बनते है मतलब जैसे सुनिए संसर्ग हटा देते हैं मतलब हाँ, ये पृथ्वी के अपने निजी अपने गुण हैं कहीं से भी किधर से भी नहीं आए खुद के है वो हाँ खुद तो के ये पृष्ठ संख्या बीस पृष्ठ संख्या बीस हाँ जी बोलिए आपखलु स्पर्श गुण युक्त तूस्पर्शो तो गुण अग्निवाय संसर्गत ताभ्यापलब तो इससे क्या कहना चार्य नहीं संसर्ग से तो मानने में कोई आपत्ति नहीं है ना संसर्ग से प्रकट होते हैं इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है सहयोगी कारण तो है वात्सायन भी यही माना है, आपने क्या है। तो संसर्ग से हम तो तो नहीं जिक तो है लेकिन संसर्ग का सहयोग का निषेध नहीं आ सकता ये माना है क्या संसार का खंडन कर रहे पर नहीं तो हाँ जी बिल्कुल पूर्व पक्षी ने तो यही उठाया प्रश्न कि संसार ना फिर उसने खंडन करते हुए गौतम जी ने और जी ने उनका विभासे वो जो अभी आपका खत्म हुआ वही वाला तो वहाँ संसर्ग तो माना है ना वही तो, तो सहयोगी तो माना है सहयोग का तो निषेध किया ही नहीं है देख लीजिएगा सहयोग का निषेध नहीं किया तीन एक सहयोगी कारण तो माना ही है ना अभी अभी पढ़ लेंगे ना अभी पुस्तक सामने है तो देख लो आबादी ये सारा उसका है फिर सिद्धांति ने कहा कि अगर संसर्ग से ही अगर मानेंगे तो तो फिर पांचों में पांचों मिलने चाहिए फिर क्या हेतु कि एक में चार मिल रहे एक में तीन मिल रहे एक में दो मिल रहे एक में एक मिल रहा है पुस्तक दीजिए जी शरीर वहाँ पर शरीर वाले का का तो उन्होंने कहा है कि हमने उनके सहयोग का निशे नहीं किया शरीर शरीर शरीर के के के प्रसंग प्रसंग में में उदाहरण है कि आप पार्थिव कह रहे लेकिन हम कहना चाहते कि जो है उसके तो अलावा औरों का भी उनका उनका स्थिर्ण स्थिर्ण नहीं। नहीं। हाँ वो वो उस उस उसका प्रसंग है हाँ, ठीक बात है तो इसमें पृथ्वी के ये अपने गुण ऐसा कहा ना यहाँ पर अच्छा ठीक है मेरे को वो याद है बिल्कुल ठीक बात है शरीर के विषय में बाकियों का सहयोगी कारण स्वीकार किया है ठीक है किस से द्रव्य सच प्रत्यक्ष है। ये तो स्पष्ट लिखा है यहाँ पर गुणों का संसर्ग उसे नहीं आते तो तो प्रश्न उठाते तो तो तो अभी आपका क्या प्रश्न था तो जी यहाँ पर ब्रह्मि तो तो जी मान रहे हैं अध्यायी के रस रूप रथ स्पर्श हैं तो ये इनको इनका नैजिक नहीं, नहीं मान रहे हैं ना इन्होंने पृथ्वी में माना है ना इन्होंने जल में माना है ना इन्होंने तेज में माना है तीनों में बता रहे हैं और अगर यहाँ से संसद से बता रहे हैं तो है छठे सूत्र की व्याख्या में अगर से कह रहे हैं कि रस में परिवर्तन आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसके कारण में परिवर्तन आ रहा है तो कारण में तो पृथ्वी का तो खुद का तो रस है नहीं जल है नहीं तो कहाँ जाए वो जल के संयोग से आया तो फिर जल में परिवर्तन मानना चाहिए इनकी व्याख्या से हाँ नहीं ठीक बात है नहीं तो फिर यहाँ पर ये ये स्वीकार कि नैयिक गुण है तत्व तो समस्या नहीं माना गया सूत्रकार की दृष्टि से कहा तो न्याय और वैश्विक समान साथ करती की ये तो नहीं मतलब तो इसके पीछे एक कारण इन इन लोगों का भाष्यकारों का ये है रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी यहाँ जो कहा है ना और फिर व्यवस्थित से वो ऐसा मानते हैं यानी यहाँ पर रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी कहा है ना फिर वहाँ पर व्यवस्थिता पृथ्व्या तो उस सूत्र से पृथ्वी में केवल एक गंध को स्वीकार किया है इस प्रकार से इन्होंने संसर्ग से ऐसा स्वीकार कर लिया है पर वो न्याय दर्शन के वात्सायन वाच से विरोध खाता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ से भी तो विरोध खा रहा है अगर अगर हम मान लेते चाहिए संसर्ग से आए तो फिर इस वाले सूत्रों की व्याख्या भी कैसे बढ़ेगी नहीं बन पाएगा नहीं बन पाएगा नहीं हो सकता ऐसा ठीक है ये कहा प्रमाण जाता है है ये में प्रमा? ये ये बताने बताने कि कि इनके प्रमाण प्रमाण भी बनता चार तीन दो एक ऐसे, ऐसे हाँ वो तो है ही है ना रूपरसगंध स्पर्शवती पृथ्वी रूपस्पर्शव रूप रस स्पर्शवत्य आपो ये तो है ही है स्पर्शवान वायु तेजो रूप स्पर्शवत उनके अपने ही गुण हैं ठीक है व्यवस्थित प्रतिव्यांग गंध जो है ना वो मुख्य होने के कारण से मुख्य मुख्य आधार उसकी मुख्यता है जो न्याय दर्शन करने कहा है फिर वो केवल ग्रानेन्द्रिय गंध को ही ग्रहण क्यों करती है तो उस, उसने कहा भूयस्तवादी हाँ। प्रदर्शिता स्वाभाविक रस स्पर्श उप इति सूत्र ठीक ठीक है है समझ लक्ष्य आगे चले आगे द्वितीया प्रथमं प्रथम पुनः अधुना क्रम अनुरोधेन संख्यादीन गुणा परीक्षमाना आह लाघव होने से यानी छोटा विषय अल्प विषय होने के कारण से परिमाण को पहले परीक्षा करके परिमाण की परीक्षा पहले करके अदुना अब क्रम के अनुसार प्राप्त जो संख्या आदि गुण हैं उन गुणों की परीक्षा करते हुए सूत्रकार कहते हैं बोलिएगा रूप, रूप रस, रस गंध, गंध स्पर्शवती स्पर्ष, नहीं स्पर्श व्यतिका अर्थांतरम एक, एक संख्या रूप रस गंध स्पर्श इन सबसे अलग है यह कहना चाहते सूत्रार्थ लिखिएगा एक संख्या या एकत्व रूप रस गंध और स्पर्श से भिन्न वस्तु है ठीक है ियक विषयभ्यो रूपरसगंधस्पर्शे गुणेभ्यो व्यतिरिक्तवाद य खलु रूपादय गुणा तत्रापि विद्यम ये जो एक संख्या है एकत्व है इसके बारे में जो कहना चाहते हैं ऐन्द्रिय विषयभ्य जो इंद्रियों से जानने योग्य विषय है उन विषयों से कौन है रूप रस रसगंध स्पर्शेभ्य जो रूप रस गंध स्पर्श वाले विषय है ऐसे विषयों से ऐसे गुणों से तत्वात ये अलग होने से संख्या एकत्व यत्र खलु रूपादयो गुणाना न विद्यंते जिन पदार्थों में रूपादि गुण नहीं होते हैं तथा भी विद्यमान वहां पर भी ये एक संख्या विद्यमान होने से यानी पृथ्वी में यह पार्थिव पदार्थों में एक संख्या है रूप वाले पदार्थ हैं ठीक है ना यहाँ पर तो है और जो पदार्थ रूपवान नहीं है यानी रूप रस स्पर्श वाले नहीं है वहां पर भी एकत्व है ये कहना चाहते हैं जैसे दिशा है काल है आकाश है ऐसा ठीक है एक गुणों भिन्नम वस्तु भिन्नो गुण ये जो एकत्व है ये भिन्न गुण है अलग वस्तु है तेज्यूपरसगंध स्पर्शे किन से गंध और स्पर्श इन चारों गुणों से अलग पदार्थ है अलग वस्तु है आकाशे काले चूपरसगंध स्पर्श गुना न संति पाठ चल रहा है आवाज क्यों करते हैं हा जी ये कहना चाहते हैं आकाशे काले च रूपरसगंध स्पर्शा गुणा न संति आकाश और काल में रूप रस, गंध, स्पर्श गुण नहीं होते हैं परंतु एक अस्त एक तो उसमें है आकाश एक हा, आकाश एक है काला हा, एक हा, काल एक है, रूपादि अरूपादि एकमत्सु चूपादित्सु एका संख्या संख्याभ्यो भिन्ना ये कहना चाहते हैं रूपादि मत्सु रूप वाले जितने भी पदार्थ पदार्थे रूपादि गुण वाले उसमें भी एकत्व है और अरूपादि मत्सु जो बिना रूपादि गुणों से युक्त पदार्थ हैं उनमें भी एकत्व है इसलिए समानत्व न वर्तमान दोनों प्रकार के पदार्थों में एक समान विद्यमान होने से एका संख्या ये जो एक संख्या है ये रूपादि गुणों से बिल्कुल अलग गुण है उदाहरण के लिए बताया जा रहा है ए घट ये रूप वाला पदार्थ है पट एक वस्त्र एक है तथा जो बिना रूपादि गुणों से युक्त पदार्थ है आकाश एक काला एक व्यवहार सिद्ध एवं ऐसा व्यवहार लोक में सिद्ध होता ही है चलें बोलिए तथा पृथकम पृथक संख्या के बाद पृथक्त गुण है सूत्रार्थ लिखिएगा उसी प्रकार अर्थात संख्या के अनुसार ही हंस्य हो रहे हैं हा जी उसी प्रकार संख्या के अनुसार ही एक पृथक् भी रूपादि गुणों से भिन्न वस्तु है पृथक कह सकते एक पृथक भी कह सकते ना हाँ पृथक गुण उसी प्रकार संख्या के समान ही समानी पृथक् रूपादि गुणों से भिन्न पदार्थ है ठीक है यथा रूपरसगंध स्पर्शेभ्यो अर्थांतरम भिन्नम वस्तु खलु एकत्वम तथा जिस प्रकार से रूपरसगंध स्पर्शों से बिल्कुल भिन्न वस्तु है एकत्व तथा उसी प्रकार तथा ही एक अपि रूपादि भिन्नो गुण उसी प्रकार एक पृथक्व भी रूपादि गुणों से भिन्न है ठीक है रूपादि व्यतिरिक्तवादेव हेतु तो वही है रूपादि गुणों से अलग होने से यथा रूपादि मान रूपादिमान घटापटो अस्ति एक जिस प्रकार से रूप रूपादि वाले जो पदार्थ हैं घड़ा वस्त्र आदि वो एक है रूपादिमान अरूपादिमान काला एक है आकाश एक और जो बिना रूप आदि वाले पदार्थ जो काल है आकाश है वो भी एक है तथा उसी प्रकार पृथक प्रितक पृथक च प्रत्येक और एक दूसरे से अलग भी है वो पृथक पृथक है तो प्रत्येक पृथक पृथक भी है तो पृथक्व भी उनके अंदर है जैसे एकत्व है वैसे पृथक्व भी उनके अंदर विद्यमान है तदेत पृथकत्व एक संख्याअन्वितम एक पृथकम रूपाधि घटादो यथा अस्ति तथे अ रूपाधिमति कलु आकाशे काले ची अस्ती तदेत वह ये जो गुण है ये एक संख्याअ एक संख्या से युक्त है यानी जहां एकत्व है ना वह एकत्व के साथ साथ एक पृथक्व भी विद्यमान रहता है जिसको आप कह रहे हैं ना ये एक है तो वहां एक पृथक भी विद्यमान है तो ये कहना चाहते हैं एकत्व के साथ साथ एक पृथकत्व भी वहां उस संख्या के साथ साथ रहता है रूपाधिमति घटा दो रूप वाले घड़ा आदि पदार्थों में यथाअस्थि जिस प्रकार से वो रहता है तथा उसी प्रकार से अति खलु आकाशे काले ची अस्थी बिना रूप वाले आकाश और काल में भी उसी प्रकार रहता है यथा घटाद पटह पृथक एक जैसे घड़े से वस्त्र पृथक भी है और एक भी है तथा उसी प्रकार से घटाद आकाशो भी पृथक एक पदार्थ और घड़ा भी आकाश से अलग है और एक भी है घट एक पट एक कट एक इति कथने। जब यह कहा जाता है एक घड़ा है एक वस्त्र है और एक चटाई है हाँ कट कहते हैं चटाई को घट एक पट एक कट एक घड़ा एक है पट कहते हैं वस्त्र को वस्त्र एक है कटा एक है और चटाई भी एक है इति कथने ऐसा करने पर यद्यपि एकत्वम गुण प्रवर्तते परंतु तथा सर्वेशु तद एकत्व न एक रूपम बात कही जा रही है वो कहना चाहते हैं इति कथने जब ये कहा जाता है यद्यपि एकत्वम गुण प्रवर्तते इन तीनों में एकत्व गुण तो प्रवृत्त हो रहा है ये तीनों में एकत्व एकत्व है परंतु तत्र सर्वेश्व तद एक न एक उन तीनों में वो एकत्व एक, एक रूप नहीं है एक ही नहीं है मतलब आप एक है ये एक है ये एक है इसमें एकत्व है उसमें भी एकत्व है उसमें भी एकत्व है एकत्व तो तीनों में एक समान प्रवृत्ति है पर एकत्व तीनों में एक रूप नहीं है यानी एक ही नहीं है ये कहना चाहते तीनों अलग अलग हैं तीनों अलग-अलग है ये कहना चाहते हैं न एक रूपम किंतु पृथक पृथक एव तीनों अलग अलग हैं तीनों का एकत्व अलग अलग है आपको परेशानी क्या हो रही है मतलब एक वस्तु में जो एकत्व है वही एकत्व दूसरे में थोड़ा है वो अलग एकत्व है ये अलग एकत्व है फिर तीसरे में जो एकत्व है वो अलग एकत्व है ये अलग एकत्व है एकत्व एकत्व तो तो एक एक ही ही है, है। हम्म? मतलब एक एक संख्या यहां एकत्व से एक संख्या ले रहे हैं, मतलब ये एक है आप एक है आप एक है तीनों एक एक है ना ये तीनों संख्या अलग अलग एक जैसा दिखते हुए भी अलग अलग है ये कहना चाहते हैं। व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, जाति के लिए नहीं कह रहे हैं। जाति तो एक ही है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है ठीक है? यह जाति को लेकर के नहीं कह रहे जाति तो सब में एक एक ही है पर व्यक्ति को कह रहे हैं तो है। क्या एक एक एक इन तीनों की जाति हुई तो अभी जो थी भी और यहाँ व्यक्ति को लेकर के बात कही जा रही है जाति की जाति नहीं वो जाति की जाति नहीं कह रही है एकत्व अपने आप में एक जाति है ना उसके लिए कह रही हैं एकत्व में तो तीनों में एकत्व अच्छा एक ही है ना ये कहना चाह रही हैं मतलब तीनों में एक एक संख्या है ना तो तीनों में एकत्व अच्छा विद्यमान है एकत्व तो एक ही है ना तीनों में वो जाति को कह रही हैं और मैं व्यक्ति को कह रहा हूं आपको पकड़ में आ रहा है वो भी ठीक कह रही है और आप कुछ अलग कह रहे हैं नहीं वैसा आप जैसा कहना चाहते हैं वैसा वो वो नहीं कहना चाहते कोई बात नहीं उसको क्यों विषय बना रहे हो जब नहीं बताया तो स्वीकार कर लेना चाहिए ठीक है हाँ जी तो ये कहना चाह रहे हैं न एक रूपम किंतु पृथक पृथक एव वो एक रूप नहीं है यानी एक ही नहीं है वो अलग अलग है तीनों नोचेत अगर एक ही मानते हैं नोचेत ऐसा नहीं मानते तो घट पटादी भेदो न घड़ा है ये वस्त्र है और ये चटाई है ऐसा भेद नहीं होना चाहिए तीनों को एक ही मानो तो फिर तीन अलग अलग नहीं होना चाहिए इसलिए तीनों में एक जैसा होते हुए भी तीनों अलग अलग हैं। है एकत्व मतलब एक संख्या तीनों में एक एक संख्या ही है ना तीनों में एक एक संख्या एक जैसे होते हुए भी तीनों संख्याएं अलग अलग है ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी हाँ जी चलें। तस्मान तत्र एक अपि गुणा एक गुणन सह संवर्तते स्मात इसलिए कहना चाहते हैं तत्र एक पृथक्वी गुणा जो एक पृथक् गुण है वो भी एकत्वेन गुणे न सह एक गुण के साथ में संवर्धित विद्यमान रहता है यानी जहां एक संख्या है वह एकत्व भी है एक पृथक्त्व भी है ऐसा अतएव अतः एक पृथक गुणों रूपादि भिन्नो गुणों अस्तिति सिद्धम इसीलिए कहना चाहते हैं एक एक जो है वो रूपादि गुणों से भिन्न गुण है अलग पदार्थ है ठीक है अगला सूत्र बोलिए एकत्व एक पृथत्व यो एकत्व एक पृथक्तव अभाव अणु अणुमहत्भ्याख्या सूत्रार्थ लिख लीजिएगा एकत्व एक पृथक् अनु एक एक में एकत्व एक, एक पृथक् में एकत्व एक पृथत्व एक नहीं रहता है एकत्व एक, एक पृथक्व में एकत्व एक, एक पृथक्व नहीं रहते हैं अणुत्व महत्व के समान समझना चाहिए स्पष्ट हो गया जी जैसे अणुत्व में अणुत्व नहीं रहता महत्व में महत्व नहीं रहता उसी प्रकार एकत्व में एकत्व नहीं रहता एक पृथकत्व में एक पृथकत्व नहीं रहता ये कहना चाहते हैं मुख्य बात एक पृथक्व अभाव एकत्व एक पृथक्व अभाव अर्थात अणुत्व महत्वाभ्याम व्याख्यात एकत्व एक, एक पृथत्व का अभाव अनुत्व और महत्व के समान समझना चाहिए एकत्वे खलु एक च एक एकत्व एकत्व एक में एक का एक पृथक् में एक पृथक् का अभाव है यह अनुत्व अणुत्वहत्वाभ्याम तुल्यो द्य। व्याख्या तो अनुत्व महत्व के तुल्य समझना चाहिए ना जी? एकत्व में एकत्व का अभाव एक पृथत्व में एक पृथत्व का अभाव अणुत्व महत्व के समान समझना चाहिए ठीक है <laughs> जैसे अणुत्व में दूसरा अणुत्व नहीं रहता है ना ठीक है ऐसे एकत्व में दूसरा एकत्व नहीं रहता हाँ यही तो कहना चाहते हैं यानी यूं समझ लीजिएगा आपको एकत्व शब्द से परेशानी हो एक में दूसरा एक नहीं रहता पृथक्व में दूसरा पृथक्व नहीं रहता अब समझ में आ गया टेबल टेबल से से बेड बेड है, क्या ऐसे तो रहेगा इसमें पृथक इसका उसमें पृथक तो उसका है तो कितने सारे पृथक आ जाएंगे किसमें बेड में दरवाजे से बैठ पृथक है टेबल से बैठ पृथक है दरी से प्रिथक है।, है? <laughs> नहीं ये आप ये बताइए ना ये जो ये पृथक है ना इससे तो ये पृथक गुण किसमें है हा पुस्तक में है ना तो इसका पृथक गुण इसमें है ठीक है ना और इससे ये पृथक है तो इसका पृथक्त गुण इसमें है इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है आप एक बात बताइए गुण में गुण नहीं रहता है ना ऐसा समझ लीजिए गुण में गुण नहीं रहता इसका क्या मतलब है रूप में रस नहीं रहता रूप गुण में रस गुण नहीं रहता ऐसा समझ में आ रहा है ठीक है ना ऐसे एक रूप उधर है एक रूप इधर है क्या वो रूप गुण आकर के इसमें रह सकता है इस रूप गुण वाले में बोलो नहीं रह सकता ऐसे इसका प्रत्यक्त गुण इसके पृथक् गुण में आकर के रह सकता है बस यही कहना चाह रहे उसमें उसमें क्या बताते हो तो द्रव्य में रह रहे हैं ना द्रव्य में कुछ भी रखो आप तो द्रव्य में, रहे तो में रहेंगे द्रव्य की बात ही नहीं कर रहे है ना ये तो पृथकत्व पृथकत्व में नहीं रहता ये कह रहे एकत्व एकत्व में नहीं रहता ये कह रहे स्पष्ट हो गए नहीं हुआ आपको समझ आ? क्या समझ में आया एक, तो एक में रहता दूसरे इधर उधर आप क्यों जाते आप सीधा स्पष्ट यह एकत्व तो गुण में दूसरा एकत्व तो गुण नहीं रहता है जब रूप में रूप नहीं रह सकता यह समझ में आता है तो एक, एक संख्या में दूसरी एक संख्या नहीं रहती है क्यों समझ में नहीं आ रहा है ये तो सरल है ना केवल समझने की बात है आप एकत्व से आप क्या अर्थ ले रहे हैं एकत्तु से एक संख्या ठीक है ना पृथक से पृथक गुण ठीक है अब पृथक गुण में दूसरा पृथक्व गुण नहीं रहता है ये कह रहे हैं जी मैं ले ले ले ले ले ले ले ले ये थोड़ी ना और क्या है अब आप कोई नई बात चला रखे ठीक है ना तो यहाँ एकत्व से केवल एक संख्या को ले रहे हैं जाती है ना जी ठीक है उसमें कोई आपत्ति नहीं है अब केवल एक संख्या को लीजिएगा यानी एक संख्या दूसरी एक संख्या दो एक एक संख्या है तो वो एक संख्या इस एक संख्या में आकर के नहीं रह सकता ये कहना चाह रहे वो पृथक और ये पृथकत्व के ना? अलग अलग है तो ये पृथक जाकर के उस पृथक में नहीं रह सकता वो पृथक आकर के इस पृथकू में नहीं रह सकता ये कहना चाहते हैं हाँ है। सबसे अलग ही है ठीक है जैसे तीनों अलग ही नहीं द्रव्य में तो द्रव्य आकर के रह सकता है द्रव्य में तो कोई समस्या नहीं है द्रव्य द्रव्य में आकर के रह सकता है बात है गुण गुण में आकर के नहीं रह सकता कर्म कर्म में आकर के नहीं रह सकता ये समझाने का यही एक ही मात्र उपाय है वैसे तो आप गुण में गुण नहीं रह सकता इतना कहने से बात समझ में आ जाती है लेकिन ये सारी बात इसलिए चल रही है क्योंकि अभी ये तो शांत बैठे हैं, इन्होंने पहले भी कई बार उठाया ना देखो ना एक रूप है दो रूप है बोलते हैं ना तो ये सारी समस्या ना आए इसलिए अलग अलग बताया जा रहा है यहाँ पर हाँ मतलब रूप में एक संख्या नहीं रह सकती कर्म में एक संख्या नहीं रह सकती एक कर्म हम बोलते तो है एक कर्म पर वो एक कर्म में वो कर्म में वो एक संख्या नहीं है फिर भी एक कर्म हम बोलते हैं लगता हमको ऐसा है कि वो कर्म में ही रहता है एक संख्या क्योंकि एक कर्म बोला जा रहा है ठीक है ना ऐसा लगता तो है पर ये गौण प्रयोग है इसकी भी चर्चा करेंगे पांचवें सूत्र में पे एक बोला है। हाँ आप ये समझिए पृथक्व जो है दूसरे पृथक्व में नहीं रहता है ये समझ लीजिएगा ऐसे एक संख्या दूसरे एक संख्या दूसरी एक संख्या में नहीं रहता है बस ये समझ ले यानी संख्या संख्या में नहीं रहती है पृथक्व पृथकत्व में नहीं रहता है बस ये समझ लीजिएगा एक कितने सारे रहते हैं ना किस में इधर इधर उधर मत बोल बीच में मत बोलिए किसमें पुस्तक किसमें पुस्तक क्या द्रव्य तो द्रव्य में तो प्रश्न ही द्रव्य में तो रहेंगे पचासो रहो रखो क्या दिक्कत है तो जो अलग-अलग तो है, या वो एक ही तो है दिक्षार दिक्षार? क्या मतलब मतलब ये कहना चाहिए। आ, आप बोल उन्हीं को बोलने तो आप क्या कहना चाहते इसमें एक पृथक इस तो है सभी तो से पृथक है हाँ एक ही चीज है सबसे पृथक है तो पृथक एक ही है इसमें ये सबसे आप सबसे मैं अलग हूं तो मेरे में जो पृथक है आप सबसे अलग है बस है तो एक ही है ना पृथक वो अलग अलग है वो अलग अलग कैसे होंगे क्या जरूरत क्या है जब एक से काम चल रहा है तो दो चार पांच की क्या जरूरत है मतलब मैं आपसे पृथक हूं तो पृथक तो गुण है मेरे में ऐसे उनसे भी पृथक इनसे भी पृथक सबसे पृथक हूं मैं अब एक एक को ना बोलकर के अब एक और दुनिया भर की चीजों से मैं पृथक हूं तो पृथकत्व तो एक ही गुण है ऐसा ठीक है तो ये कहना चाह रहे हैं यथा अनुत्वे अनुत्वम महत्वे महत्वम न भवति जिस प्रकार से अणुत्व में अणुत्व और महत्व में महत्व नहीं होता है क्यों गुणे गुणों ना भवति इतर्थ गुण में गुण नहीं होता यही इसका अभिप्राय है स्पष्ट हो गया भाष्यकार कहना चाहते हैं अथच संख्या प्रसंगे सूत्रकृत आचार्य एकत्वम परीक्षा विररा संख्या प्रसंग में संख्या के प्रसंग को लेकर के सूत्रकृत आचार्य सूत्रकार आचार्य कणाद ने एकत्वम परीक्षा एक संख्या की परीक्षा करके विरामा रुक गए दो तीन चार बहुत संख्या तो अनंत है ना सब संख्याओं के लिए विचार नहीं किया ये तो ही एकत्वे परीक्षिते एक परीक्षित परीक्षित परीक्षिते होना चाहे वैसे तो एकत्वे परीक्षिते न दिव द्वित परीक्षण नापेक्षित नहीं या ना पहले है ना ये तो ही एकत्वे परीक्षित एक की परीक्षा करने पर द्वित्वादि परीक्षण नपेक्षित जब एक की परीक्षा की है तो बाकी संख्याओं की परीक्षा करने की जरूरत ही नहीं है वो सब एक जैसे ही है एक एक वस्तु ने खु पृथक पृथक निर्धार निर्धार्य आगे क्या लिखा है आदित्वादिकम परिगण्यते। कहते हैं एक एक वस्तु एकत्व एक एक पदार्थ में एक एक संख्या है पृथक पृथक निर्धारित और वो अलग अलग है एक पदार्थ में एक संख्या दूसरे पदार्थ में वहां भी एक संख्या है ऐसे अलग अलग एक एक पदार्थ में एक एक संख्या है उसका निर्धारण कर दिया उसका निर्धारण करके द्वित्वादिकम परिगण्य थे और द्वित्वादि संख्याओं को समझ लेना चाहिए उसको भी उसी प्रकार समझ लेना चाहिए पकड़ में आ रहा है यानी आप एक है ये एक है ये एक है आप एक है तो इसमें भी एक संख्या इसमें भी एक संख्या इसमें भी एक संख्या उसमें भी एक संख्या ठीक है ना तो यहां एक संख्या का समाधान हो गया ऐसे आप दो है आप दो है आप दो है आप दो है ठीक है आप दोनों में दो संख्या है आप दोनों में भी दो संख्या है आप दोनों में भी दो संख्या है ऐसा परिगणना कर लो ऐसे फिर आप तीन है आप तीन है आप तीन है ऐसा हो फिर तीन की भी ऐसे असंख्य तक संख्याओं की परिगणना इस एकत्व के समान ही कर लेना चाहिए ये कहना चाहते ठीक है दो हाँ ऐसे द्विपृथक मतलब आप दोनों दो है ना अब दोनों में द्विपृथक है मुझसे आप पृथक है दोनों ऐसा जब विवक्षा एक एक की है तो एक एक की है दो दो की है तो दो दो की है जैसा आपकी विवक्षा होती रहेगी वैसा वैसे मेरे पास हजार नोट है तो हजार संख्या है आपके पास हजार नोट है मतलब हजार रुपए है तो आपके पास हजार संख्या है ये एक हजार मेरे पास लाख है आपके पास लाख उनके पास लाख है मेरे पास करोड़ है आपके पास करोड़ है उनके पास करोड़ है मेरे पास अरब है आपके पास अरब है उनके पास अरब है ऐसा संख्या को समझा रहे संख्या को समझा रहे जब एक संख्या का ज्ञान हुआ है तो ऐसे सभी संख्याओं का ज्ञान हो जाएगा ये कहना चाह रहे हैं ठीक है चले आगे अब कहते हैं स एसा संख्या किम सर्वत्र द्रव्य गुण कर्मसु समान प्रवर्तते अथ न अत्र उच्चते अब मुख्य प्रश्न पर आ रहे हैं स एसा संख्या वह ये जो संख्या गुण है सर्वत्र द्रव्य गुण कर्म सुन प्रवर्तते वो जो संख्या गुण है वो सभी में यानी द्रव्य गुणकर्म इन तीनों में समान रूप से प्रवृत्त होती है मेरी ओर देखिएगा आप मतलब एक टेबल है हाँ एक कुर्सी है एक बिस्तर है एक बोर्ड है ठीक है तो इन द्रव्यों में एक एक संख्या प्रवृत्त हो रही है ना ऐसे एक रूप है ठीक है ना एक रस है एक गंध है क्या ऐसे ही ये एक संख्या गुणों के साथ भी प्रवृत्त होती है ऐसे ही एक कर्म है एक उत्क्षेपण कर्म है एक अवक्षेपण कर्म है एक आकुंचन कर्म है तो क्या कर्मों में भी वो संख्या प्रवृत्त होती है यह प्रश्न है जिस प्रकार से ये संख्या जो है जिस संख्या की चर्चा आपने की है क्या ये संख्या द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में प्रवृत्त होती है अथवा नहीं होती है ये प्रश्न है प्रश्न समझ में आ गया अत्र उच्चते इस संदर्भ में कथन किया जाता है बोलिएगा निसंख्यवाद कर्म गुणा नाम सर्वेकत्व न विद्यते सूत्रार्थ लिखिएगा ठीक है बाद में लिखवाता हूँ आप भाष्य को देख लीजिएगा हाँ जी कर्म नाम गुणानाम च संख्या रहित्व कोई बात नहीं भाष्य को पढ़ लीजिएगा ना भाष्य को पढ़ लीजिएगा कर्मणाम गुणानाम च कर्मों का और गुणों का कोई बात नहीं दोनों एक ही बात है <quarto> <Rudhi> ठीक है कर्मों रहे का और गुणों का या कर्मों के या गुणों के संख्या रहित संख्या से रहित होने से यानी कर्मों में संख्या ना होने से गुणों में संख्या ना होने से संख्या गुण रहित्व अर्थात संख्या गुण से गुण और कर्म रहित है सर्वे तत्व न विद्यते संख्या या द्रव्यगुणकर्मसु गुण कर्मसु साम सर्तन सामना वर्तमान नास्ती ये कहना चाहते हैं संख्या या संख्या का सर्वसमान सभी में समान रूप से अर्थात सभी द्रव्य कर्मों में एक समान रूप से विद्यमानता नहीं होती है संख्या की संख्या की सभी द्रव्य गुण कर्मों में एक समान से विद्यमानता नहीं होती है किंतु नानात्वम भेदा इनका अलग अलग भेद है क्या अलग अलग भेद है संख्यावत्वम असंख्यावत्वम असंख्यावत्व भवति कुछ तो संख्या वाले होते हैं और कुछ बिना संख्या वाले होते हैं <द्रव्येतो> द्रव्य तो संख्यावत्वम द्रव्य तो संख्या वाले हैं गुणकर्म असंख्यावत्व और गुण और कर्म बिना संख्या वाले हैं पकड़ में आ रहा है या संख्या वाले का मतलब यह है इसका गलत अर्थ नहीं लेना यानी द्रव्यों में तो संख्या रहती है पर गुणों में और कर्मों में संख्या नहीं रहती है ऐसा समझ लेना ठीक है इस प्रकार से है एक संख्या रहित तो वाले हैं और एक बिना एक संख्या वाले हैं ऐसा द्रव्य तो संख्यावत्व द्रव्य में तो संख्या रहती है गुणकर्मो असंख्यावत्व गुण और कर्म में संख्या नहीं रहती है क्यों नहीं रहती है यत द्रव्यु ही एकाधिका संख्या वर्तते द्रव्यों में ही एक दो आदि संख्याएं रहती हैं तुण्वा संख्या स्वयं गुण होने से संख्या खलु गुणः संख्या जो है वास्तव में गुण है गुणश्च द्रव्यवर्ती भवती और जो भी गुण होता है वो द्रव्यवर्ती होता है यानी द्रव्य में रहता है न गुणवर्ती ना कर्मवर्ती गुण गुण में नहीं रहता और न ही गुण कर्म में नहीं रहता कर्म में रहता है उत्तम ही और पहले अध्याय में स्पष्ट कहा है द्रव्याश्रयी अगुणवान ये गुण का लक्षण किया है था फिर कहा इति गुणे न गुण इस प्रकार से गुण गुण में नहीं रहता फिर कहा एक द्रव्यम अगुणम कर्म लक्षण एक द्रव्यम अगुणम कर्म एक द्रव्याश्रित रहता है कर्म में गुण नहीं रहता है ये कर्म का लक्षण है इति कर्मणि न गुण इस प्रकार से कर्म में गुण नहीं रहता है संख्याया सती गुण स्वतः गुणे कर्मणि च तद अभाव कह रहे हैं संक्याया गुणत्वे सति संक्या के गुण होने पर स्वतः गुणे कर्मण चवा सिद्ध संख्या के गुण ने पर यह स्वतः सिद्ध होता है कि संख्या गुण में और कर्म में नहीं रहती है ये वैसे सिद्ध है पुनः कथनम जब सिद्ध बात को दोबारा जो कहा जा रहा है पुनः कथनम किस लिए कहते हैं विशिष्ट परामर्शार्थम विशेष परामर्श के लिए विशेष कारण को ध्यान में रखकर के बात कही जा रही है जो विशेष कारण है परामर्श अग्रिमे अनंतर सूत्रे विद्यते वो विशेष कारण जो है आगे आने वाले सूत्र में बताया जाता है अब चलें सूत्रार्थ याद है कर्म और गुणों के कर्म और गुणों के संख्या रहित होने से संख्या सभी पदार्थों में नहीं रहती है सर्वेकत्व न विद्यते सभी पदार्थों में संख्या नहीं रहती है वो बताएंगे अभी आगे उसका समाधा। ननो कथम उचित सर्वे कंख्या संख्या सभी पदार्थों में नहीं रहती है ये कैसे कहा जा रहा है आपके द्वारा यावता जबकि रूपमेकम एक रूप ऐसा बोला जाता है रसा रस एक, एक रस ऐसा बोला जाता है हाँ जी उसमें कितने रस है हाँ जी एक ही रस है बस केवल मधुर रस है ठीक है ना ये बोला जाता है वहां कितने रूप है बस एक ही रूप तो दिख रहा है वहां पर देखो ना लाल लाल दिख रहा है बस एक ही रूप दिख रहा है बोला जाता है ना ऐसा तो कह रहे हैं जबकि एक रूप है एक रस है और देखिए कर्म एकम उत्षेपण एक ही तो कर्म हो रहा है ऊपर उठने के तो एक ही तो कर्म हो रहा है दो थोड़ा हो रहे हैं एक ही कर्म हो रहा है ऊपर उठने का नीचे उट, नीचे जाने का कर्म हो ही नहीं रहा केवल ऊपर ऊपर ही जा रही है एक ही कर्म हो रहा है तो कर्म उत्क्षेपणम इति गुणे कर्मनी भानम भवति देखिएगा ना ये तो स्पष्ट व्यवहार से सिद्ध है कि गुण में कर्म में संख्या होती हुई दिखाई दे रही है अत्र इस संदर्भ में समाधान किया जाता है बोलिएगा भ्रांतम तत्तम तत्म कह रहे हैं तद उदाहरण भ्रांतम या सप्रयोग भ्रांत युक्तम ऐसा भाष को देखिए तकेकत्व भानम द्रव्यवत गुणे कर्मनी च भ्रांतम भाक्तमित्यर्थ कहते हैं तत्संकेत भानम उस गुण में उस कर्म में जो एकत्व संकेत का भान होता है द्रव्यवत कैसे होता है द्रव्य के समान होता है गुणे कर्म गुण और कर्म में द्रव्य के समान एकत्व का भान होता है भ्रांतम तत् वो तो भ्रांत है अर्थात भाक्तम इत्यर्थ वो गौण प्रयोग है भ्रांतम का मतलब है गौण वो केवल गौण प्रयोग है यथार्थ में नहीं है अत्र भ्रांत शब्दो भाक्त अर्थो अस्थि यहां सूत्र में जो भ्रांत शब्द है ये गौण अर्थ को कहने के लिए है यदवा साक्षात् भाक्तम शब्द ये वह सतवा सूत्र में भ्रांतम के स्थान पे भक्ति ही शब्द हो सकता है लोगों ने भक्ति शब्द के स्थान में भ्रांतम लिख दिया हो यह भी हो सकता है आप कैसे कह सकते हैं कि आप भ्रांतम के स्थान में भक्ति होना चाहिए तो कहते हैं भाक्तम शब्द है सद वृत्तम उत्तर सूत्रे न अनूद्यते वहां भाकतम होना चाहिए कैसे पता लगेगा तो कह रहे हैं ये जो वृत्तम है ये जो व्यवहार है उत्तर सूत्रे आगे आने वाले छठे सूत्र के द्वारा अनूद्यते स्पष्ट होता है संपोष्यते व और उस सूत्र से पुष्टि भी होती है एकत्व अभाव भक्तिस्तु न विद्यते ये छठा सूत्र है एकत्व अभाविस न विद्यते। के होने पर यानी जहां कही एकत्व ही नहीं है तो वहां आप गौन प्रयोग भी नहीं कर सकते पहले आते ना अविद्या चा विद्या लिंगम कहा ना अगर आप अविद्या कहते हैं तो वो विद्या को जनाती है अविद्या यानी विद्या के लिए वो अविद्या चिन्ह है यानी अविद्या लिंग बन रहा है विद्या को समझने के लिए ऐसे ही एकत्व जो है ये वहां रूप एकम रूपम जो बात कही गई है तो वह एक रूप है ये गौन प्रयोग है ठीक है ना अगर आप मुख्य एकत्व को नहीं मानते हो तो ये गौन प्रयोग ही नहीं हो सकता तो यहां कहना चाह रहे हैं एकत्व अभावत मुख्य रूप से एकत्व के अभाव होने से भक्ति न विद्यते फिर भक्त प्रयोग भी नहीं हो सकता ये इसका अभिप्राय है यदि पूर्व पक्षी एकत्व को ही नहीं स्वीकार करता है यानी किसी में एकत्तु नहीं रहता ऐसा मानता है तो फिर गौन प्रयोग भी नहीं हो सकता तो तो जी। एक बात कह रहे हैं कह रहे कोई कहे एकत्तु को भी ना मानो आप द्रव्य में एकम ऐसा भी मान लो ये भी गोन प्रयोग मान लो ऐसा अगर कोई कहे जैसे आप एक गुण है एक कर्म है आप बोलते हो ना ऐसे ही एक द्रव्य ये भी गोन प्रयोग मान लो ना आप ऐसा पूर्व पक्षी कह सकता है तब वो उसका समाधान देंगे छठे सूत्र में नहीं मुख्य प्रयोग के बिना गोन प्रयोग नहीं हो सकता यानी मुख्य रूप से एकत्व के बिना गौन रूप से एकत्व का प्रयोग नहीं हो सकता ये इसका अभिप्राय है तो जी हाँ ओरिजिनल के बिना डुप्लीकेट कैसे हो सकता है डुप्लीकेट का मतलब ही है ओरिजिनल को सिद्ध करता है ठीक है हाँ जी हाजी भाग का अर्थ है प्रयोग प्रयोगित्व द्रव्य वर्तमान संख्या तद गुणे तत्कर्मणी च प्रतीयते कहते हैं संख्याया संख्या के द्रव्य द्रव्य में होने के कारण से द्रव्य द्रव्य में रहती हुई जो संख्या है वो गुणे कर्मनी गुण और कर्म में प्रतीयते केवल प्रतीत तो होती है केवल ऐसा लगता है ना ही न गुणे कर्मणी वा प्रवर्तते स्वतंत्र रूप से गुण और कर्म में वो नहीं रह सकती है संख्या तस्मात्व्रिता द्रव्य एकदेशाश्रिता यद्वा द्रव्य विविध देश आश्रिता संख्या द्रव्य गुणकर्मनो प्रतिभासते ये कहना चाहते हैं तस्मात द्रव्याश्रिता इसलिए हम कहना चाहते हैं ये जो संख्या है ये द्रव्य के आश्रित रहती है द्रव्य एक देश आश्रिता द्रव्य के एक देश में रहती है एक देश में, एक देश में का अभिप्राय है, तो कथन मात्र है, ये भी व्यवहारिक है मतलब एक द्रव्य में बहुत सारे गुण है ठीक है ना अब एक रूप गुण है वहां पहले सुनो ना पूरी बात को सुनो यह केवल समझाने का एक तरीका है मान लीजिएगा ये पुस्तक है इसमें रूप गुण है ठीक है ना रूपगुण है ना तो अब इसमें स्पर्श गुण भी है अब कहां है वो इस, इसी रूप में है नहीं जिस जगह ये रूप है उसे थोड़ा सा अटकर के अलग जगह पर स्पर्श गुण है ऐसा यू कह सकते हैं। आप है। इस, इसका ये है एक देश आश्रिता का मतलब ये है ऐसा होता है वास्तव में तो सब द्रव्य में है बस इतना कथन है नहीं, मतलब। फिर वही बात है समझाने के लिए बोल रहा हूं ये जैसे ईश्वर के एक देश में पूरा ब्रह्मांड है बाकी तीन भाग खाली है तो वहां हम समझाने के लिए विभाग बनाए वास्तव में कोई विभाग होते नहीं है और बिना विभाग की आप समझ नहीं सकते बस ऐसे ही पर समझ लो फिर वही बात है यहाँ पर भी वैसे ही समझ लो द्रव्य तो बहुत बड़ी चीज है ठीक है ना द्रव्य के एक जगह पर रूप है आ, और स्पर्श है तीसरे जगह पर दूसरा गुण है चौथे और गुण है Poured… ऐसा नहीं है ये <laughs> नहीं कहना चाहते ये नहीं कहना चाहते लेकिन के में में तो ऐसा है कि पर एक देश भाई वो एक वो उदाहरण के सारे नहीं लगा लागू कर सकते तो फिर मैं ये कहूँ ना तो ये सब जगह ये जो रूप है ना तो स्पर्श भी सब जगह है ठीक है ना पहले सुनो तो अरे सुनो तो पहले बात को सुन लो इसका मतलब है वो रूप में ही तो स्पर्श है नहीं, नहीं। तो फिर किसमें कहाँ पर है तो जहाँ रूप है वहाँ पर भी स्पर्श है नहीं द्रव्य में एक जगह में रह सकते उसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन समझाने के लिए ये बोला जा रहा है हाँ जी उलझना नहीं केवल समझाने के लिए ये समझाने के लिए ये केवल समझाने के लिए और कुछ नहीं है वो इन्होंने जो लिखा है इसके आधार पर मैं आपको समझा रहा हूँ ठीक है इनके आधार पर समझा रहे मतलब आप एक बात बता, आप केवल इसको तात्विक रूप से समझेगा कि द्रव्य में एक गुण है तो दूसरा गुण कहाँ है जब एक गुण ने सब जगह जमा लिया अपना जगह स्थान ले लिया तो दूसरा गुण कहाँ रहेगा द्रव्य में नहीं द्रव्य में कहा हम नहीं कह रहे पहले सुन लो पूरी बात को केवल एक समझाने के लिए मोटी भाषा में बताया जा रहे हैं यहाँ पर ये तात्विक नहीं है की भाई जिस स्थान पर वो गुण है तो दूसरा गुण वहाँ नहीं है ऐसा कोई तात्विक अर्थ नहीं है इसका ये केवल समझाने के लिए है ठीक है उल्टी तरीके से भी समझा सकती इसमें क्या दिक्कत है से है है। कि शुरू गुण ठीक है द्रव्य में मान लो हमें कोई आपत्ति नहीं वो तो कही दिया है वो तो मैं जो लिखा है उसको समझा रहा हूं बस केवल मैं इन्होंने जो लिखा है, वो सब सही है ये नहीं कहना चाह रहा हूं ऐसा <laughs> गलत ऐसा गलत नहीं है केवल समझाने के लिए समझाने के लिए गौन प्रयोग किया जाता है ये याद रख लेना एक नहीं तो नहीं करना चुटकुला नहीं करना है भी नहीं कुछ भी नहीं बोलना है आप आगे चलिए ना ये तो केवल समझाने के लिए लिखा हुआ है और कुछ नहीं है हाँ जी देखिएगा तस्मा द्रव्याश्रिता ये द्रव्य के आश्रित है द्रव्य के देश आश्रिता ये अयू कही द्रव्य के एक देश में आश्रित है यदि यूं कहिए द्रव्य विविध देश आश्रिता द्रव्य के विविध देशों में ये विद्यमान है संख्या यानी द्रव्य के एक देश में संख्या है द्रव्य के एक देश में रूप है द्रव्य के एक देश में ये है द्रव्य के एक देश में ये ऐसा ऐसा क्यों समझने के लिए बस आपको नहीं समझ में आता मत समझ लो ना द्रव्य निष्ठ यो गुण कर्मो क्योंकि गुण और कर्म द्रव्य में निष्ठ रहते हैं तो द्रव्य प्रतिभासते द्रव्य में रहते हुए वो प्रतीत होते हैं तत्र संख्या भानं भाक्तम वो जो गुण और कर्म में जो संख्या की अनुभूति होती है ये केवल भागतम गोन प्रयोग है गोनम इसी को गौण कहते हैं अवास्तविकम ये अवास्तविक है अपरमार्थिकम अपरमार्थिक है यानी लौकिकम या कहिए लौकिक है इति विज्ञेम नहीं दार्शनिकम ये दार्शनिक नहीं खुद तो मान रहे हैं चिंता क्यों करते हो ये तो केवल समझाने के लिए हाँ जी सूत्रार्थ लिखिएगा एक रूप एक कर्म एक रूप एक कर्म ऐसा कथन गौण प्रयोग है एक रूप एक कर्म ऐसा कथन गौण प्रयोग है क्योंकि संख्या द्रव्याश्रित होने से ठीक है इतना ही रखते हैं। संख्या हाँ जितनी भी संख्या है द्रव्य में ही रहेंगी गुण कर्म संख्या क्या मतलब ये ये तो भी हो गया, ये तो हो बोल द्रव्य में रहती यूं समझ लीजिएगा ना है क्या इतना बड़ा द्रव्य होना क्या मतलब orde... क्या कहना चाहते हैं तो संख्या बड़ा बड़ी बड़ी संख्या है। नहीं तो, यानी परिमाण द्रव्य का परिमाण होता है संख्या का को कोई परिणाम नहीं होता है आ, ये याद रखना क्योंकि संख्या एक गुण है परिमान एक गुण है संख्या में यानी गुण में गुण रहने की बात आप कह रहे हो फिर वापस ऐसा नहीं है बस इतना ही समझ लो दार्शनिक बात ये है कि द्रव्य में संख्या रहती है बस अब ये ये कहने लगे कि जितनी बड़ी जितना बड़ा द्रव्य है तो इतना बड़ी संख्या यानी आप ये कहना चाहते कि संख्या का परिमान बता रहे हो आप ऐसा नहीं है परिमान अपने आप में एक गुण है इसलिए संख्या के अंदर परिमाण कैसे स्थापित कर रहे हो आप ये वाली बात है हा जी समझ में आ रहा है आपको वो कौन सी बात चली थी पहले एक बात? कौन सी? इन्होंने चलाया था ना एक पता नहीं रूप के बारे में या किसके बारे में क्या बात करनी थी आप लोगों से हाँ दर्शन के बारे में तो क्या आपका निर्णय है उपनिषद पढ़ना है या सांख्य दर्शन पढ़ना है उपनिषद उपनिषद पढ़ना है तो आप यानी इधर उपनिषद पढ़ेंगे उधर उन लोगों से सांख्य भी पढ़ेंगे ऐसा यानी आप ये चाहते हैं कि उनका सांख्य दर्शन शुरू करवाया जाए ऐसा और भी ठीक है, चाहते चला सकते हैं। है। है। मेरा आप ये कहना चाहते हैं इधर भी पढ़ेंगे, उधर सांखे भी पढ़ेंगे इधर उपनिषद भी पढ़ेंगे। ठीक है देखते हैं और विचार करते हैं उपनिषद है अपने पास में तो ली है जा। है जा। है जा। तो है है है है है है है कुछ के पास पास पास मेरे मेरे दिखा पुस्तक की सूचना दी दी आपने कल सुबह दे देना वैशेषिक की जो भी लेना चाहे ले सकते हैं हम लोगों के लिए अनिर्णित कर दिया मैं तो दे दूंगा ना आप लोगों को तो दे दूंगा उसमें कोई बात ही नहीं है और पौने पांच सौ रुपए बताने उसका चौदह सौ चौदह हजार में आया है तो लगभग पौने पांच सौ रुपए पड़ेगा एक वैशे ठीक है ओंकार करते हैं ओ को प्रणाम